योग तत्वोपनिषद यह यो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गूढ़ तत्वों के निरूपण उपन साथ उपनिषद का शुभारम्भ हुआ है केवल रूपी परमपद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है मंत्रयोग, लययोग, लय एवं राजयोग के क्रम में इनकी चार अवस्थाओं आरंभ घट परिचय एवं निष्पत्ति का वर्णन हुआ है आगे चलकर योगी के आहार विहार एवं दिनचर्या का उल्लेख किया गया है उसी क्रम में योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निसंदेह सफल होती है जो योगी साधक को सभी सिद्धियों अर्थात अरिमा गरिमा महिमा आदि से संपन्न कर देती है वह ईश्वरी शक्तियों का अधिकारी बन जाता है अंततः वह आत्मतत्व का दीप शिखा की तरह अंतकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है इसी फल फलश्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन हुआ है शांति पाठ सहनावत सहनो नौन सह वीर करवावह तेजस्वी तमस्त ओम ओं शाति शाति शाति हरि ओ योगतत्व प्रवक्षा योगिना हित काम्यक्षुवाच पढ़िचपाप प्रमुच्य योगियों के हितकामना के दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ जिसके श्रवण अध्ययन तथा आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं विष्णु नाम महायोगी महाभूतो महातपाह तत्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं वे पुरुषोत्तम मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं तम आराध्य जगन्नाथम प्रणिपत्या पितामह प्रक्षा योग तत्व में ब्रोहितांग संयुतम पितामह ब्रह्म जी ने उन जगत के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा हे hey जगन्नाथ आप अष्टांगयुक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें तमुवाच ऋषिकेशो वक्षा मी श्रृण तत्वत सर्वे जीवा सुखे दुखे माया जालेष्टिता यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूँ तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध है तेजा मुक्तिकर मार्ग माया जाल निकिंतनम जन्म मृत्यु जरा व्याधिनाशनम मृत्युताकम इस सुख दुख रूप माया के जाल को काट कर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्युतारक मार्ग है नाना मार्गेश दुष्प्रापम कैवल्यम परमं पदम पतिता छात्र जालेशु प्रगया तेन केवल रूपी परम अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से ही कठिनता से प्राप्त होता है भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है अनिर्वाच्यम पदम वक्त नशक तय सुरैरपी स्वात्मा शास्त्रेण प्रकाश्यते उस अनिर्वचनी पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते तब स्व प्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है निष्कलम सर्वातीत निरामय तदेव जीवरूपेण पुण्य पाप फल वह निष्कल कलारहित मलरहित शांत सर्वातीत सबसे परे निरामय रोग रहित तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है परमात्मा पदम नृत्यम तत्क जीवता सर्वभाव पदातीतम ज्ञानरूप निरंजनम यहां यह प्रश्न उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे नृत्य ज्ञानरूप एवं माया रहित है तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है वारी वस्फूरीत तस्हृतेता पंचात्मक अभूतपिंडम धातुबद्धम गुणात्मक उस परमात्मतत्व में जल के सदी स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई तब पंचमहाभूत रूप धातु से आबद्ध गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ सुख दुख समयुक्त जीवभाव या कु तेन जीवाधा प्रोक्ता विशुद्ध परमरी उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की इससे उसे जीव नाम दिया गया काम क्रोधभ मोहलोभ मधोरज जन्म मृत्युश्च कार्पण्यम शोक स्तंद्राक्षुधा तृषा तृष्णा लज्जा भुखम विषादो हर्ष एवं निक्त सजी क्रोध भय मोहलोभ मद रजोगुण जन्म मृत्यु कारपण्य अर्थात कंजुषी शोक तंद्राक्षुधा तृष्णा लज्जा भय दुख विषाद हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना गया है तस्मा दोस विनाशाथम उपाजम कथया मित्र योग ही कथम ज्ञान मोक्षद योगो ही ज्ञानहीनो मोक्षकरमणि तस्मा ज्ञान च च योगक्ष अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूँ योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दिन अभ्यास करना चाहिए अज्ञा देदेव संसारो ज्ञानदेव अभिमुच्य ज्ञान स्वरूप मेवाद ज्ञान गेयक साधनम अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही गेय को प्राप्त किया जा सकता है ज्ञात येन निज रूप कैवल्यम परम पदम निष्कल निर्मल साक्षा सच्चिदानंदक उत्पत्ति स्थित संहार स्फूर्तिवर्जित एतज्ञान प्रोक्तम अथ योग ब्रवीते जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्यप परम पद कला रहित निर्मल सच्चिदानंदस्व उत्पत्ति स्थिति संहार एवं स्फुरन का ज्ञान हो वही वास्तविक ज्ञान है अब इसके आगे योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं योगा ब्रह्मण विद्य ते व्यवहार त मंत्र योगो ले हठ सोम राजयोग तह हे ब्रह्मण व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताए गए हैं जैसे मंत्र योग लय योग हठ योग एवं राजदी आरंभस् घटस्थ तथा परिचया स्मृत निष्पत्तिवस्था चर्वतः योग की चार अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई है ये अवस्थाएं आरंभ, आरंभघट परिचय एवं निष्पत्ति है एक लक्षण ब्रह्मण्ड समासतः शुण्समस मातृका युत मंत्र द्वादाब्दे क्रमेण लभते ज्ञान मणिमादि गुणान्वित अल्पबुद्धिम योगम सेवते साधकाधमह इन चारों अवस्थाओं के लक्षण संक्षेप में वर्णित किए जाते हैं मंत्र योग जो मात्रिका आदि से युक्त मंत्र को बारह वर्ष तक जप करता है वह क्रमशः अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है परंतु इस तरह का योग अल्पबुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं लय योगित्तल कोटिश परिकीर्ति गिष्ठ सपन भुंजन ध्या निष्कलमेश्वरम चित्त का लय ही लय योग है वह करोड़ों तरह का कहा गया है चलते बैठते रुकते शहन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करता रहे स य लयोग सैदु योगमतुन यम सेम से आसन प्राण संयम प्रत्याह धारणा चल भ्रूमध्य में हरि सामतावस्था सांगो योग उच्यते तो लय योग हुआ अब हठु योग का श्रवण करो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा भृगुटी के मध्य में श्रीहरि का ध्यान तथा समाधि सामयावस्था को अष्टांग योग कहते हैं